हाँ oh. श्रीमद भगवद गीता त्रयोदश अध्याय तेईसवें स्लोक विचार हो गया है जिसमें अब आगे उस आत्म प्राप्ति के कुछ उपाय बताते हैं साधन ये बताना आगे और यहाँ चार प्रकार के साधन बताएंगे मान बड़े छोटे क्रम से चार प्रकार के उत्तम मध्यम मंद अति मंद चार प्रकार के अधिकारी के हिसाब से चार प्रकार के साधन बताना है ठीक है हमें कहते हैं ज्ञम य इत्यादि रह यत्त प्रभक्षा हमें यहां से लेकर के अब तक तत्पदार्थ स्तम पदार्थ अनंतर में शोधित जो तत्वमसी में आया हुआ तत्पद का अर्थ और त्वम का अर्थ दोनों के शोधित कर दिया गया हमारे बाच्य अर्थ से पृथक करके लक्ष्यार्थ पर पहुंचा दिया है तो उसके पश्चात पहले कहा था क्षेत्रगम चाहमा विदि कहा था शोधित अवस्था का जो क्षेत्र होता है मेरा ही स्वरूप है मेरे से भिन्न नहीं है वो जब तक बातचीर्थ में तब तक तो भिन्न होती है उपाधि के बातचीत अर्थ और लक्ष्यार्थ जो होता है निरुपाधिक है वास्तव में एक है एक कहा गया था ये कहा है ये तत्त इत्यादि तो द्वादश श्लोक से लेकर के अभी तक जो कुछ कहा था तत्पदार्थ स्तंभ पदार्थ सा अनंतर में शोधित हो तुम्प का अर्थ तत्पद का अर्थ अभी अभी शोधित किया है दोनों का सर्वतः प्राणिपादम तत् तत्पद का अर्थ शोधित किया वहां और क्या ज्ञा में तत्प्रवश के त्वंब पदार्थ का शोधित किया इत्यादि तय तो और ऐक्य में वो दोनों का जो ऐक्य है शोधित अवस्था का ऐक्य जैसे घटाकाश और मठाकाश ये बाच्य अर्थ में है औपाधिक अवस्था के हैं शोधित अवस्था क्या है घट को भी तोड़ा मठ को भी तोड़ा आकाश ऐक्य ऐक्य का कोई विधान नहीं स्वरूप ऐक्य ही है एक ही है वो उपाधि के कारण भेद दिख रहा है यही कहना है तयोर तो ऐक्यम जब दोनों का ऐक्य क्षेत्रज्ञापिमान वृद्धि इतिम क्षेत्र जम चापिमान वृद्धि सर्वक्षेत्र से वार्ता करके कहा वही ऐक्य बता दिया है एकता दोनों एक है भिन्न नहीं है कहा इधानीम अब क्या कहना है इस समय में तद दृष्टि हेतु ने यथाधिकारम अथहित करें वो जो दृष्टि बनाना ऐक्य दृष्टि के कारण कुछ कारण है कैसे ऐक्य दृष्टि पे चले जाए पर ऐक्य ज्ञान कैसे प्राप्त हो तदृष्टि हेतु ऐक्य ज्ञान के जो हेतु हैं उपाय हैं उसको यथाधिकारम अधिकार को अधिक्रमण न करते उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकारी मंद अधिकारी मंदतर अधिकारी चार प्रकार के अधिकार जैसे अधिकार जिसका होगा वही साधन उसके लिए होगा सभी साथ, सभी के लिए एक ही साधन नहीं है उत्तम के लिए साधन अलग है मध्यम के लिए अलग है मंद के लिए अलग है अति मंद मंदतर होगा जो उसके लिए अलग है चार प्रकार के साधन चर्चा करेंगे सभी के लिए एक ही साधन नहीं है जिस स्थिति पहुंचा है उसके लिए वो साधन है ये कहना है तो इधर तदृष्टि हेतु माने जो उसमें ऐक्य दर्शन में कारण उपाय है यथाधिकारम अधिकारम अनिक्रम में यथाधिकारम अधिकार को अतिक्रमण न करते हुए चार प्रकार के अधिकारी पाए जाएंगे उन चारों में अतिक्रमण न करते हुए अपने अपने साधन अपनाने से वहीं ऐके में पहुंचेंगे आगे जाते जाते यही कथन करते अत्र इत्यादि कहा अत्र आत्मदर्शने उपाय विकल्पा इमे ध्यान आदय दे, उच्चन देखें यहां अब इस प्रकरण में आत्मज्ञान में जो उपाय होते हैं आत्मज्ञान ऐके क्या उसमें जो उपाय हैं साधन है इमें ध्यान आ आदय उच्च उपाय विकल्प भिन्न भिन्न साधन है एक ही साधन सबके लिए नहीं है एक ही औसत सबके लिए काम नहीं करती औसत भिन्न भिन्न रोगेगी भिन्न भिन्न काम करेगी किंतु तो सबका लक्ष्य है कि रोग से मुक्त होना इस प्रकार साधन भी भिन्न भिन्न है कौन किस स्थिति में पहुंचा हुआ है स्थिति के आधार पर साधन है एक शुरुआती होगा एक पहुंचा हुआ होगा दोनों के लिए एक ही साधन तो नहीं होगा इसमें आत्मदर्शन इस आत्मदर्शन में आत्मज्ञान आत्म में, आत्म में उपाय विकल्प उपाय भेदा उपाय भिन्न भिन्न उपाय हैं इमे ध्यान ये ध्यान आदि भी बताएंगे ध्यान है सांख्य है कर्म है सुन करके चल रहा है इत्यादि ध्यान आदय कुछ अंत कहे जाते हैं कहा मूल ध्यान पश्यत्मा अर्मचि अगेन कर्मयोगे चे चार प्रकार के साधन तो इसी एक ही श्लोक में है कि चित कुछ लोग सभी एक जैसे नहीं है अरे छोटे बड़े पने में है कोई उत्तम बना हुआ पहुंचा हुआ है कोई अभी शुरू है जैसे प्रवेश कक्षा में है अभी है, शिशु कक्षा में और एक एम में, में पहुंचा है एक ही साधन होगा क्या अभिन्न बन होगा ध्यान है रहा आत्मनि आत्मना आत्मने, आत्मान पश्य तीन तीन आत्मा आत्मा तीन जगह है यहां एक तृतीयांत है और एक सप्तमंत है एक द्वितीयांत है आत्मना आत्मने, आत्मान पश्यंती ध्यान है ना कुछ लोग ध्यान के द्वारा अपने मानी आत्मना मन संस्कृतें मन सा उपासना आदि के द्वारा संस्कृत मन होगा शुद्ध हुआ मन के द्वारा या आत्मा तृतीयांत में मन है आत्मा शब्दकार है और आत्मा न स्वयं आत्मा को देखते हैं जानते हैं किसके द्वारा तो तो आत्मा ने मारे बुद्ध बुद्धिवृत्ति में जानना होता है ब्रह्माकार वृत्ति कहा बनना बुद्धि में बनी है जैसे मनुष्य मनुष्यकार वृत्ति बनी हुई है वैसे ही साधन संपन्न हो ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी आत्माकार होगी तो आत्मा निर्णय बुद्धिवृत्त यही अर्थ होगा बुद्धि में आत्मा निक अंत करना अंतकरण न यही है संस्कृत अंतकरण के द्वारा उपासना के द्वारा शुद्ध हुआ अंतकरण के द्वारा देखा जाता है जाना जाता है आत्मा को कहा बुद्धि में किसको आत्मा को आत्मान दिप्ति अंत है आत्मा सप्तमंत है बुद्धि प्रत्यो यही है वहां आत्मनि का अंत आत्मान माने संस्कृत अंतकरण अर्थ होगा संस्कृत उपासना के द्वारा शुद्ध किया हुआ अंतकरण द्वारा दिखाई माने जानेगा और आत्मानम पश्यंती केचित कुछ लोग ऐसा जानते हैं ध्यान रूपी साधन से गाते हैं ध्यान रूपी साधन से अपने मैंने बुद्धिवृत्ति में शुद्ध मन के द्वारा अपने को जानते हैं क्या अर्थ है अपने स्वरूप को जानते हैं पहचानते हैं ध्यान के द्वारा कुछ साधन कैसे हैं अन्य सांग, अन्य सांख्योगे ना अभी थोड़ा नीचे वाली साधन है ये साधक हैं सांख्योग के द्वारा सांख्योग माने शरीर और आत्मा को पृथक कर रहे इस अवस्था में बैठे हैं अभी ध्यान में नहीं पहुंचे नीचे की स्थिति में है ये प्रकृति दृश्य है मैं दृष्टा हूं मैं भिन्न हूँ दोनों का विवेक ज्ञान कर रहे हैं उस स्थिति के लोग हैं सांख्य ही होता है पृथक करना आत्मा को और प्रकृति भाग को अलग करना ये शरीर में अलग करता है कितना अंश प्रकृति है कितना अंश आत्मा है आत्मा चेतन है ये जड़ है मैं दृष्टा हूँ ये दृश्य है ऐसी भाव से देखना विचार करना माना आत्मा अनात्मा विचार बोलते जिसको ये सांखे हो जैसे आत्मा आराम विचार अन आत्मा को परित्याग करना है हे बुद्धि से त्याज्य बुद्धि से लेना है आत्मा को ग्रहण करना है अपने स्वरूप स्थित होना है एक त्याग के लिए एक ग्रहण के लिए दोनों को जानना आवश्यकता है यही सांच है मान ध्यान योग वालों के नीचे है साधन ये ध्यान योग तो अंतिम में है एक ब्रह्माकार वृद्धि में बैठा हुआ है वो तो ध्यान योग वो है यह भी आत्मा अनात्मा विचार जन्य ज्ञान है यहाँ परोक्ष काल में है मैं भिन्न हूं शरीरादि प्रकृति के है भिन्न है इत्यादि भाग से और कर्मयोग चाह पर जो सांख्य भी नहीं पहुंचे अभी ये तीसरे कोटि के साधक हैं मंद मन्द, अधिकारी हैं वो कर्मयोग के द्वारा निष्काम कर्मयोग के द्वारा प्राप्ति के लिए चल पड़े अभी उसके लिए अंतगर्ण शुद्धि आदि कई पीढ़ी बद, बदल सीढ़ी बदल करके पहुंच रहा है पहुंच रहा तो अंतिम ध्यान में है किंतु तो अभी कर्मयोग में बहुत शुरुआती साधन में है कर्मयोग ना पड़े जो ध्यान योग में तो कहां पहुंच पाए सांख योग नहीं पहुंच पाए जो लोग तृतीय कोटि के हैं वो कर्मयोग के सहारे से चल पड़ते हैं पहुंचना वही है आत्मान आत्मने आत्मना पश्य पहुंचना वही है यह शुरुआत में है ऐसा है कर्मयोग निष्काम कर्म ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करना काम्य कर्म नहीं निषिध्ध कर्म नहीं ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करना उसके परिणाम अंतकरण शुद्धि होगी अंधकरण शुद्ध होने से विश्वास से वैराग्य होगा विश्वास वैराग्य होने पर वेदांत श्रवणादि करेगा मैं कौन हूं क्या हूं कैसा हूं फिर आगे जाके ज्ञान होगा यही है चतुर्थ साधन है तृतीय साधन ये कहा हुआ है वास्तव ध्यान न ध्यान माने क्या है धय चिंता एवं धातु से लूट प्रत्यय करके ध्यान शब्द बनता है ध्यान माने क्या चिंतन करना ही ध्यान है ध्यान मानी चिंतन करना ही है कहते हैं ध्यान नाम ध्यान वाणी यही है क्या शब्दादिभ्यो विषयभ्य जो शब्दादि विषय है ना हमारा मन शब्दादि पर बार बार जा रहा है इंद्रियों के माध्यम से वहां से शब्दादिभ्यो विषयभ्यो स्रोत्रादि ने करना जो स्रोत्रादि हमारे इंद्रिया हैं विश्वास इनको पृथक करना ये कहना चाहते हैं स्रोतरादि इंद्रियों को विश्व विमुख करके कहते हैं ध्यानम नाम ध्यान माने देखो यही है शब्दादि विषय स्त्रोत्रादि ने करना मन से उपसंहृत्य मन में उपसंगार करना जब विषय चिंतन करना छोड़ेंगे इंद्रिया तो मन में एक एक हो जाते हैं मन में उपसंगार हो जाते हैं या तो बाहर मन विषय में है या मन में है ये मन में एक करना इंद्रियों को ठीक है सब ध्यान मन होता है शब्द आदि से स्रोत्रादि इंद्रियों को अलग करके पृथक करके अंतर्मुखी वृत्ति मिला करके वैराग्य के साथ वैराग्य भी साधन होगा तभी भीतर लाभ आएगा इंद्रियों को यदि विश्व में आसक्ति होगी तो कहा लाप आएगा मन में उपसंगार करके और मनस् उस मन को भी क्या करना पड़ेगा जो सारे इंद्रिया मन में एक उपसंगार हो रखे हैं विषयों से विमुख होकर के भीतर बैठे हैं मन में एक होकर बैठे हैं और उस मन को भी मनस्य प्रत्यक्ष तई तरी एकाग्रता ये चिंतनम तथ्यानम जो प्रत्यक्ष चेतन है आत्मा है एकाग्र रूप से चिंतन करना आत्मा का चिंतन करना मन का यही ध्यान कहलाता है इंद्रियों से इंद्रियों को विषयों से विमुख करके मन में एक करके मारे वैराग्य रूपी साधन होगा वो जब तक विषयों में वैराग्य तब तक वापस नहीं होगी जाती रहेगी तो वैराग्य रूपी साधन चाहे विषयों से वैराग्य हो तभी इंद्रिया हमारी नियंत्रण हो पाएगी नियंत्रित जो इंद्रिय बन में एक हो जाते उस काल पर अब काम नहीं कर पाते अपना काम विषय दर्शन नहीं कर पा रहे हैं उस मन को भी इंद्रिय एकाग्र मन में एकत्रित हो चुके उस मन को प्रत्यक्ष चेतन में अंतरात्मा जिसको बोलते हैं उसमें एकाग्रता या चिंतनम एक ही भाग, एक ही है और प्रत्यक्ष चेता ही उसके दृष्टि में अन्य कोई है ही नहीं एक ही अग्र ऐसे एक ही है आगे जिसका ठीक आत्मा कोई विषय बनाकर रहा है चिंतन तथ्यानम कहा एकाग्र से उस आत्मा चिंतन कर रहा उस मन को मन में आत्माकार वृत्ति बनाना हमेशा इसको कहते ध्यान तथा वही तो उपमा दिया है कहते छांतों के परिसर में ध्यान के उपमा सादृश दिखाया ध्या बगुल्ला जो होता बक बक बोलते हैं जो मछली खा, खाने वाला होता है पत्थर पर एक पैर ऊपर करके चुपचाप बैठता है उसकी एकाग्रता मत्स्य में है एकाग्रता ठीक इस प्रकार आत्मा में एकाग्रता होनी चाहिए सारक कम ये उपमा ही जैसे पक बगुल्ला जिसको बोलते हैं तो इस प्रकार उसकी एकाग्रता मत्स्य में है अन्य वृत्ति नहीं उसका वही उसको वही वृत्ति एक बनी हुई होती उसकी ठीक इस प्रकार आत्माकार वृत्ति पर रहना ध्यान है एक दृष्टांत दूसरे दिया पृथ्वी ध्याती पर पृथ्वी पृथ्वी ध्यान करती जैसी लगती है मानी एकाग्र है उसमें हलचल रही है पृथ्वी में हलचल का भाव यह भी मन में हलचल रहो बाहर विश्व में न जाए मन विश्व में कब नहीं जाएगा जब इंद्रियों को इंद्रियों के माध्यम से जाना था इंद्रियों नहीं जा पा रही क्यों विश्व से विमुख कर दिया है बैराग्य रूपी साधन के द्वारा विश्व से बैराग्य है बैराग्य होने से विषय में नहीं जा सके इंद्रिया और इंद्रियों के बिना मन नहीं जा सकता मन को विषय में जाने के लिए इंद्रिय चाहिए क्यों जैसे जो व्यक्ति अंधा होगा उसको उसका मन विषयों में रूप आदि में नहीं जा सकता किस में रूप में नहीं जाएगा क्यों तो वो चक्षु के माध्यम से जाना चाहे चक्षु काम नहीं करती है नहीं जा सकता इस प्रकार मन जब आत्माकारी कार्य में रहे इसको कहा इसके लिए कहा ध्या व एक तो बकुल्ला का ध्यान दिया बका है और दूसरा ध्यायी व पृथ्वी वैसा आया जैसे ध्यान करती जैसी पृथ्वी है एकाग्र है अचल दिखाई देता है ध्यान काल में अचल होना चाहिए मन की स्थिति अचल होना चाहिए इसके लिए मन की स्थिति चलायमान होने पर ध्यान नहीं हो सकता चिंतन एक चिंतन नहीं हो पाए ध्यायी व पर्वता का है पर्वत भी ध्यान करते जैसे लगते हैं ये वे लगा कर बोला है ध्यान करते जैसे लगते हैं क्यों अचल इसी प्रकार मनस्थिति अचल होना चाहिए ध्यादि वहाँ बहुत सारे ध्याती व्यायती व या हुआ चंद हो तो मन की स्थिति अचल के लिए दृष्टांत बताया उपमा दी गई उपमा है ये उपमा उपमा दाननाथ कहते हैं उपमा आदानाथ उपमा लिया हुआ है तो उपमा दिया गया है पृथ्वी है बक है पर्वत है इत्यादि तो ध्यान माने यही होता है जो उपा दिया गया कैसे जैसी एकाग्रता के लिए उपमा दी गई थी इसी प्रकार यहां पर तैल धारावत संतों तो अविछिन्न प्रत्येक ध्यान होगा अंतकाल में वृत्ति बनती है कैसे तेल के धारा के समान तेल के धारा टूट टूट के नहीं होता तार जैसे बनकर के चलता रहे जब तक तो समाप्त नहीं होगा चल रहा हो घी का धारा टूट टूट के हुआ डल पड़ जाती है उसमें टूट टूट के आता है तेल का धारा टूटता नहीं है लगातार एकाकार वृत्ति में रहना अन्य वृत्ति बीच में आ जाए इसका नाम ध्यान है कैसे शब्द वृत्ति ना आ जाए बीच में प्रतिमय रहना इसका नाम ध्यान है। ध्यान यही है उपमा दिया गया सांदो्य में उपमा ध्यान लेने से तेल धारा वजह तेल की धार चलते हैं जब तेल हम गिराते हैं जब नीचे पात्र में संतों अभिछिन्न निरंतर जो अभिछिन्न है विच्छिन्न नहीं होते तेल की धारा टूट टूट के नहीं आती लगातार चलती इस प्रकार चलता है इस प्रकार अविछिन्न प्रत्यय हो मनोवृत्ति हमारे अविछिन्न होने जाए विचलित ना अन्य वृत्ति में न जाए एकाकार वृत्ति में हो वह आत्माकार वृत्ति में हो इसी का नाम ध्यान है प्रत्यय मन वृत्ति है वो तेरा ध्यान है ना ये ध्यान रूपी साधन है जो तो आत्मा में ही आत्मा से ही आत्मा को देखने वालों का ही कहना चाहते हैं मान आत्मा शुद्ध मन के द्वारा और आत्मा ही सप्तम्त है बुद्धि वृत्ति में और आत्मान अपने को जानते ये अर्थ है साधन भी यही है अधिकरण भी यही है और मान जिसको उपलब्ध करना है वो भी यही है कोई खर्चा नहीं कुछ नहीं बाहर जाना नहीं पड़ता हमेशा हो सकता है फिर भी नहीं करते साधन यही है शुद्ध मन के द्वारा ही देखा जाता है उसको स्थिति है जाना जाता है और बुद्धि में ही जाना जाना बाहर कोई अधिकरण ढूंढने के लिए जाना देश दशांतर जाने की आवश्यकता नहीं है वही यही प्राप्त है होना है और स्वयं को प्राप्त होना है अन्य के प्राप्ति के लिए परिस्थिति आ सकती है तो स्वयं को प्राप्त करना है फिर भी नहीं करते लोग स्थिति ऐसी फिर न्यान है ना मान यही ध्यान अर्थ कर दिया इस ध्यान ध्यान के द्वारा आत्मने नहीं मान बुद्धि में ही देखते हैं क्या देखते हैं आत्मने नहीं पश्चिंद जानते हैं दृश्य धातु जानने अर्थ में है जैसे दाल में नमक जानना माने नमक देखो बोलते हैं क्योंकि तो देखा जाता है नमक चक्षु से देखा नहीं जाता देखने माना चक्षु का विषय है मानी उपलब्धि करो ये कहना है वहां इसी प्रकार उपलब्ध करते हैं अर्थ है, है। यानी आत्मा नहीं माने बुद्धों को पश्चिंती कहा आत्मानम किस को देखते हैं आत्मा को आत्मा नहीं आत्मानम पश्यंती केचित करता हुआ है केचित है केचित आत्मानम आत्मा ने कहा है प्रत्यक्ष कहा आत्मान माना जो सबसे सबसे सब भीतर बैठा हुआ चेतन है बुद्धि से भी भीतर है बुद्धि भी बाहर जिससे उस चेतन को देखते हैं जानते हैं उपलब्ध करते हैं अर्थात है। आत्मना माने के तृतीय अंत के साधन आत्मना आत्मान आत्मनी पश्चिंदी का हुआ है तो आत्मना मैंने ध्यान संस्कृत अंतकरण कैचित योग्य कहा ध्यान के द्वारा संस्कृत हुआ जो अंतकरण है उसी के द्वारा जानना है जानने का साधन वही आत्मा को ध्यान जब ध्यान क्रिया करता एकाग्रता उसमें आ जाती है बाहर के विषयों से विषयों को परांगमुख करके तर होकर इंद्रियों को भीतर करके मन में एक करके और मन में आत्माकार वृत्ति में जाता है वही तो ध्यान है एकाकार वृत्ति तो इस ध्यान जो के ध्यान संस्कृत जब तक ध्यान के द्वारा अंतकरण संस्कृत नहीं होगा संस्कार प्राप्त नहीं करता तब तक आत्मरथन हो नहीं सकता ठीक है मैंने ध्यान के लिए सबसे प्रथम साधन विश्व में वैराग्य विश्व में वैराग्य होने से इंद्रिया स्वतक अंतर्मुखी हो जाएगी अंतर्मुख मन में आगे बैठेगी एक हो जाएंगे फिर मन चिंतन कर पाएगा महुर्मुखी काल में नहीं हो सकता ये कहना है तीर्थ प्रत्यक्ष आत्मानम ध्यान संस्कृत अंतकरण अंतकरण केचित योगी ना पश्यंती वहां क्रिया योगी ना पश्यती कुछ होगी लोग साधक लोग ऐसे आत्मा का दर्शन करते हैं साक्षात्कार करते हैं उपलब्ध करते हैं अर्थ है एक साधन हो गया ध्यान रूपी क्रिया ये उत्तम अधिकारी है पूरे कर्म करीब ऊपर पहुंचे हुए हैं अन्य जो दूसरे कोटि के मध्यम हैं वह पहुंचे नहीं ध्यान ध्यान हो नहीं सकता जिनसे क्यों भाई मुखी वृत्ति है अभी अंतर्मुखी वृत्ति कर नहीं पाए तो क्या करते हैं प्रकृति पुरुष के विवेचन करते रहते आत्मा आत्मा विचार करते रहते तज्जन ज्ञान होगा ये दूसरा है ये पूर्वस्थिति क्या है अन्य मानी सांख्य न योग अन्य कौन सांख्य के द्वारा अन्य सांख्ययोग के द्वारा आत्मा को ही पश्चिंती भाई आत्मान आत्मना आत्मनी पश्चंती वो तो सबके साथ लगना है तो सांख्यम नाम है। सांख्य मानी क्या है सांख्य सांख्य कहा हुआ है अन्य सांख्यम सांख्य, सांख्य मानी क्या देखो यही चिंतन करने वालों लोग सांख्य बोलते हैं इवें सत्व रज तमाक्षी गुण एक गुण है ये प्रकृति है सत्वगुण रज गुण, गुण तमगुण त्रिगुण स्वरूपा प्रकृति है तो एक गुण बोलो प्रकृति बोलो एक ही चीज है ये जो तीन सत्व रज तवांशी गुण गुण रजगुण तमुणु ये गुण मैं दृश्य मेरे द्वारा देखे जा रहे हैं मैं ये नहीं हूं गुण नहीं हूं ये प्रकृति जो शरीर है मैं नहीं हूं मेरे द्वारा देखे जा रहे हैं जैसे घट का दृष्टा घट से भिन्न होता है गृह का दृष्टा गृह से भिन्न होता है मैं घर को देखता हूं मैं घट को देखता हूं ऐसा बोलता है ठीक इस प्रकार इसको भी देख रहा है ठूल सूक्ष्म शरीर में जो भी वेदना है समझता है जानता है देख रहा है शरीर में कहां पर स्पूर्ण हुआ देखने वाला भीतर बैठा हुआ जानता है यहां पर ऐसी स्थिति है डॉक्टर नहीं जानता डॉक्टर को रोगी बताता है यहां ऐसा है तो डॉक्टर तो केवल ऐसा बोलेगा तो ऐसा गोली लिख देना वो गोली को जानता है लिखना जानता है मर्जा नहीं जानता वो मर्जा नहीं पकड़ सकता मर्जा रोगी को पता है उसको दुख का अनुभव थोड़ी है डॉक्टर को रोग से जो पीड़ा का दुख है वो तो रोगी को ही है उसको कहां अनुभव है वो तो बस लिख दिया होता है ये बोली देना ऐसा बोलेगा तो ऐसा बोली देना लिख दिया वही पढ़ाए बोली लिखता है दुख नहीं समझता बेदना नहीं समझता, समझता क्यों उसमें नहीं है तो इमें सत्व से गुणा मया दृश्य ये जो तीन गुण है सतगुण रजगुण तमगुण नामक प्रकृति है मेरे द्वारा दृश्य है मैं दृष्टा हूं इसका अहम तेव्यो अन्य मैं इन तीनों गुणों से भिन्न हूं प्रकृति अंश में मैं भिन्न हूं ये विचार करते रहा इसको सांख्य कहते हैं है। आत्मा अनात्म विचार बोलते हैं जो क्या बोलते हैं आत्मा और अनात्मा का विचार साक्षी है इस गुणों के व्यापार का मैं साक्षी हूं ये क्या क्या काम कर रहे हैं अभी क्या कौन किसका हलचल कहाँ हो रहा है किस विषय में कौन गुण गया हुआ है मैं जानता हूं उन तीनों गुणों से मैं भिन्न हूं अन्य हूं और कद व्यापार साक्ष भूत उन गुणों के जो व्यापार है तत्त क्रिया है उनके मैं साक्षी स्वरूप हूं मैं दृष्टा हूं उनका मैं जानता हूं और वो अनित्य है गुण और मैं नित्य हूं नित्य गुण विलक्षणा मैं गुण से विलक्षण हूं वो अनित्य होते हैं मैं नित्य होता हूं वो दृश्य होते मैं दृष्टा होता हूं गुण से मैं विलक्षण स्वभाव वाला हूं वो जड़ है मैं चेतन हूं इत्यादि आत्मा मैं उन गुणों से विलक्षण आत्मा हूं ान स्वरूप समान लक्षण नहीं उनका बारे वो जड़ है तो मैं चेतन हूं आत्मा है मैं आत्मा हूं वो दृश्य है मैं दृष्टा हूं इत्यादि भाव इति यिंतनम इस प्रकार का जो चिंतन करने कहा का ऐसा सांख्य इसी को सांख्य कहा जाता है इस प्रकार के चिंतन को सांख्य कहा अन्य सांख्य ने ने कहा हुआ ना वही सांख्यकार का सांख्यो योग यही सांख्य योग यही है तेरह उस सांख्य ने योगे के द्वारा पश्य आत्मान आत्मना यह भी लाना होगा पूर्व में जो के आत्मा ने का उसको यहां भी लाना है कुछ लोग सांख्यिक योग के माध्यम से उस आत्मा को आत्मा में जानते हैं आत्मा के द्वारा ही जानते हैं मैने शुद्ध मन के द्वारा अपने बुद्धि वृत्ति में अपने स्वरूप को पहचानते हैं ब्रह्माकार वृत्ति एकाकार वृत्ति ब्रह्म ध्यान यही है एक आत्मान आत्मनाथ पश्यंती आत्मना आत्मानी आत्मना बर्थ ये भी अनुकरण करना क्यों इसमें नहीं है अन्य सांख्य योगी में ही नहीं, नहीं ये भी लगाना कहा तृतीय कोटि के मंद अधिकारी मंद अधिकारी हैं अभी विवेचन करने में सामर्थ्य भी नहीं आए ध्यान तो ऊपर की बात रही कहां होगा और विवेचन के बाद ही ध्यान होना है आत्मात्मा छानबीन के बाद आत्मा में रहना ध्यान होगा तो अभी विवेचन शक्ति भी नहीं आए ऐसी स्थिति में कर्मयोग करते हैं निष्काम भाव से ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करते हैं सकाम कर्म नहीं करते निष्काम कर्म करते उसी परंपरा से वही वही पहुंचता है साधन शुरुआती साधन है कर्मयोगा पर ही कहा था कर्म ही होगा माने कर्म ही योग कर्म योग कर्म को ही योग कहा यहां लोकेशा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नग ज्ञान योगे न संख्या कर्मयोग ने योगी नाम कहा हुआ है माने ज्ञान योग को जैसे योग बोला वैसे कर्म भी परंपरा से वही पहुंचाने वाला योग है वो साक्षात ने तो परंपरा से साधन है कर्मव योग कर्मयोग ईश्वरार्पण बुद्धिया अनुष्ठीय मानम घटन रूपम योगार्थत्व योग ईश्वरार्पण बुद्धि से किए गए जो कर्म है सकाम कर्म नहीं है ईश्वरपण बुद्धि से किए गए कर्म ईश्वरार्पण बुद्धिया अनुष्ठीय मानम जो अनुष्ठान किए जाते जन कर्म का घटन मान्य चेष्टारूप कर्म जो था घटन चेष्टार धातु है घटन मानी चेष्टा चेष्टारूप होते हैं कर्म कुछ न चेष्टा करना होता है व्यापार होता है उसमें घटल रूपम ये कर्म होता है योगात्व योग योग के लिए है अंत्य में जाकर के आत्मा को ही प्राप्त करना है आत्मा के साथ ही संबंध होना है एक होना है इसलिए योग कहा गया कर्म को भी परंपरा से वहीं पहुंचना है योग उच्चते योग कहा जाता है इनको कर्म यो, योग कहा हुआ है कर्मयोग न चापर एक कहाता यही है गुण तौण प्रयोग है कर्मयोग न चापरे मारे गौण प्रयोग है कर्म जो है गौण है मुख्य नहीं है मुख्य तो ध्यान हो गए दूसरे नंबर पे सांख्य हो गया गौण है गुणतः मान वही पहुंचने का साधन है धीरे धीरे करके पहुंचना है अंतकरण सिद्धि के माध्यम से विश्वास बैराग्य होगा बैराग्य होने पर वेदांत सर्वण आदि मैं कौन हूं क्या हूं पिपासा होगी उसके बाद तो प्यास लगने पर कोई गुरु के पास पहुंचेगा उनके द्वारा उपदिष्ट होगा ज्ञान प्राप्त करेगा मोक्ष के साधन भी हो जाते हैं कैसे कहते सीधा सीधा साधन नहीं है मोक्ष के जानने के लिए सत्य सत्य शुद्धि ज्ञानोत्पत्ति द्वारा पर कहा ये, कर्मयोग ऐसा होता है अंतकरण की शुद्धि उसके बाद ज्ञान की उत्पत्ति के माध्यम से योग बनता है वह कर्मयोग कहा जाता है तब सत्व में अंतकरण अंतकरण की शुद्धि होगी कम जिस काम से जिस कर्म हो गए उससे परिणाम वैराग्य होगा विषयों से वैराग्य होगा फिर आगे आगे ज्ञान की उत्पत्ति होगी अहम ब्रह्माष्ट में ज्ञान में पहुंचना है क्रम से है। इसे गौ, गौण प्रयोग है इनको योग कहना कर्म को साक्षात नहीं यह कहा ध्यानाक्षम साधन के रूप ध्यान रूप जो सार साधन बताया उनमें से ध्यान रूपी जो साधन क्या स्वरूप क्या है किसको ध्यान कहते हैं ध्यान लाभ का जो साधन बताया उसका स्वरूप क्या है प्रश्न आया पृछति पूर्वादि पूछता तो कहा ध्यानम नाम ये प्रश्न होगा ध्यान माने क्या है तो उत्तर देंगे शब्दादिप्य विषयभ्यो विषय्य स्त्रोत्रादि ने करवाने मनुष्य उपसमृत्या मनस्य प्रत्यक्ष तैतरी एकाग्रता चिंतन तद ध्यान उत्तर आइए ये कहना है तदरूपम बदन ध्यान रूपम बदन ध्यान रूप का कथन करते हुए उत्तर महासिद्धांत दे उत्तर देते हैं क्या है शब्दादिप्य ध्यानम नाम किम प्रश्न था उत्तर दे दिया शब्दादिप्य विषयभ्य स्त्रोत्रादि ने इंद्रिय कारणानि आदि मन मन मन मन मन मन से उपसमृत्ति मनुष्य ध्यान का उत्तर यही है मैंने शब्दादि विषयों से श्रोत्रादि इंद्रों को मन में उपसंहार करके मैंने अंतर्मुखी वृत्ति करके इंद्रियों को और मन जो है वो मन जिसमें इंद्रिय एकत्रित हो चुके हैं मन को प्रत्यक्ष चेत जो प्रत्यक्ष चेतन है यहां आत्मा एकाग्रतया चंद एकाग्र रूप से बीच में अन्यत्र किसी प्रकार के चिंतन ना आ जाए केवल आत्मचिंतन ही हो एकाग्रता है एक ही आगे है अन्य नहीं है एकाग्र उसी को बोलते हैं यह चिंतन ध्यान जिस प्रकार चिंतन होता है उसको ध्यान कहते हैं ये उत्तर दिया एकाग्रता या माने उपसमृत्य एकाग्र माने इंद्रियों को उपसंगार करके माने विष्णों से उपसंगार करके और मन में आत्मचिंतन करना यही एकाग्र शब्द करता उपसमृत या उपसमृत्य बोला मैंने उपसंगार करके किन इंद्रियों को कश्य धीर प्रत्यगात्मान में क्षत कठो बन सत्य है कोई धीर पुरुष ही कर सकता है यह बहुमुखी स्वभावत रूप से बहुमुखी बनाया हुआ इंद्रियों को विष्णों को देखने सुनने के लिए है इंद्रिया बनी है उनको वहां से पृथक अंतर्मुखी वृत्ति बलाना सबकी पुष्ट की बात नहीं है कश्य धीर प्रत्यगात्मान में क्षत आवृत चक्षु अमृतत्व विषय जिन्होंने विष्णों इंद्रियों को विमुख कर दिया है वही उस आत्मा को जान सकता है उसी ने जाना किसी ने जाना ऐसा आया है यह चिंतनम जो चिंतन है एकाग्र रूप से जो चिंतन यह चिंतन माने प्रत्यक्ष चेतरी पूर्व यह चिंतनम तथा ध्यान में कहा था वहां यह चिंतन में आगेगा प्रत्यक्ष चेतरी चेतई तरी यह चिंतन ऐसा लगाना पूर्व में वे प्रत्येक चेतई तरी है यह चिंतनम बाद में है उसके साथ संबंध करना किम तत् चिंतनम क्या है वह चिंतन क्या है इतनी उगते दृष्टान द्वारा वो चिंतन माने क्या होता है चिंतन शब्द का अर्थ क्या है ध्यान माने चिंतन बोल दिया चिंतन माने क्या कित चिंतन उगते प्रश्न आया क्या है वो चिंतन क्या है ऐसा कहने पर दृष्टान द्वारा दृष्टांत देते हैं बकादी का दृष्टान्त है छांदो के दृष्टान दृष्टान्त है दृष्टान द्वारा श्रुति अवस्टमें श्रुति के सहारा से दृष्टान देंगे इत्यादि ध्यानम प्रबंध ध्यान का विस्तार करते हैं दृष्टान्त के माध्यम से छांद में जो दिया हुआ है ध्यायती पक ध्यायी व पृथ्वी ध्यायती प्रवता इत्यादि तथा इत्यादि कहा था तथा ध्यायी व पक ध्याय पृथ्वी ध्यायती व प्रवता ये था बक ध्यान करता जैसा लगता है मान एकाग्रता है उसमें यह एकाग्रता अचलता है ध्यायती वृथ्वी पृथ्वी ध्यान करती जैसी लगते एकाग्र है अचल है ध्याता मन स्थिति अचल अच्च, होने का नाम एक विषय में मन की स्थिति को अचल होने का नाम ध्यान है विपक्षित ध्यान अनुरोध है इस मान तथा माना क्या ये जो विपक्षी ध्यान है ध्यान नाम क्या है ब, ब, बोलना इस तरह उसके अनुरोध से तीन दृष्टांत दे दी थे छांतों के हिसाब से उपमा दे दी गई जैसे वो रहते इस प्रकार अचल मनोवृत्ति अचल हो जाना एक विषय में तदाकार रहना इसी ध्यान कहा जाता है आत्मान पश्चन्ती परमात्मा थे आत्मा को जानते माने जो कर्तृत्व भोक्तृत्व विशिष्ट आत्मा तो वैदिक सभी जानते हैं माने नास्तिक तो नहीं है चार तो नहीं है मैं करता हूँ इस शरीर में कर्म करता हूँ सकाम कर्म आगे फल भोगूंगा इत्यादि भाव से तो आत्मा को जानते ही है कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप से जानते हैं तो परमात्मा रूप से नहीं जानते वो लोग जो कर्मी लोग होते हैं मैं परमात्मा हूँ इस रूप में नहीं जानते मैं जीव हूं करता हूँ भोगता हूँ इस रूप जानते या कि आत्मा का चिंतन मैंने क्या करना है आत्मान पश्चिमी आया आत्मा मैंने कही जीवत्व तो को लेकर नहीं ऐक्य ज्ञान को लेकर उक्त परमात्मादया आत्मान पश्चन्ती आया परमात्म तो रूप से अपने को जानते किस रूप से परमात्म पर रूप से जानते हैं जीवत्व तो रूप से नहीं जीवत्व तो रूप से कर्मकांडी से भी जानते हैं उसके लिए वैज्ञानिक आवश्यकता नहीं है जीव हूं ऐसा मानने वाले तो सभी है तो परमात्मा दया परमात्णा आत्मानम पश्चन्ती अर्थ होगा परमात्म रूप से आत्मा को जानते हैं केचित आत्मा आत्मा आत्मा का ही है केचित हेतु उत्तम अधिकार केचित शब्द यह है मूल में कुछ लोग ऐसा जानते हैं कहा उत्तम अधिकारी को दिखाया गया यही एक ग्रहण हुई उत्तम अधिकारी उत्तम अधिकारी उस भाव में बैठे हैं ध्यान रूपी क्रिया के द्वारा एकाग्रता रूपी क्रिया के द्वारा आत्मा में आत्माकार वृत्ति में बैठे हैं एक केचित का है मध्यमान अधिकारिणों दृढ़ मध्यम अधिकारियों का भी दृष्टांत देते हैं मध्यमान अधिकारिणों दृढ़ उन्हीं के निर्देश करते हैं अन्य कहा हुआ है वाच में अन्य सांख्य योगे ना ये कहा हुआ है अन्य सांख्योग के माध्यम से आत्मना आत्मान पश्यंती यही अर्थ होगा सांख्योग के माध्यम से परंपरा से पहुंचेंगे अंत में तो ध्यान योगी होना है एकाग्र में जाना है परंतु पूर्व स्थिति में सांख्योग एक कहा टीका में कहते हैं सांख्य शब्द तम साधन के नाम ये प्रश्न आएगा फिर सांख्य शब्द से कहा गया साधन क्या है किम नाम सांख्यम सांख्य क्या है सांख्य शब्द से कहा गया जो साधन है आत्मदर्शन का आत्म साक्षात्कार का साधन है वो क्या है ये उगते हैं ऐसा प्रश्न आने पर विचार जन्यम ज्ञानम विचार क्या है आत्मा अनात्मा विचार यही है आत्मा और अनात्मा का विचार यही है यही इससे जन्य जो ज्ञान होगा ईशु का कहा सांख्य आत्मा अनात्मजन्य तो विचार से होने वाला ज्ञान को सांख्य कहा गया ये कहा तदेव ज्ञान ये तया योग योग्य ये ज्ञान का हेतु है ये आत्मात्म तो विचार जन जो का होगा परोक्ष ज्ञान है यह कैसा है अपरोक्ष ज्ञान का हेतु होता है वो ज्ञान हेतु तया योग तुल्यत्वाद और योग के समान है इसलिए योग शब्द तो उसी को ज्ञान योग ज्ञान को ही योग शब्द से कहा गया ज्ञान के हेतु है अप्रोक्ष ज्ञान के कारण है आत्मा रात व विचार जन्य ज्ञान तो हमारे पुरुष और प्रकृति का विवेक जन्य जो ज्ञान होगा परोक्ष ज्ञान है वो आत्म मान्य ज्ञान के लिए साधन है वो इसलिए योग योग यो के समान होने से योग कह दिया इसे दियाख्य योग्य ने तृतीयांत कहा सांख्यम नाम है इत्यादि कहा अदमान अधिकार न संगते मैंने कर्मियों को अधम कहा मंद अधिकारी हैं ध्यान में नहीं पहुँच पाए तो सांख्य भी नहीं पहुंच पाए अब नीचे हैं कर्मयोग निष्काम कर्मयोग के द्वारा भी वहीं पहुंचने का साधन है ये पहुँचना तो वही है मान नि एक हो गम्यस्तोम सि पैसा मरण सारे मनुष्यों का गमनीय स्थान तो आप ही हैं प्रभो जैसे नदियों का गमनीय स्थान क्या है सागर समुद्र है वहीं जाना है कोई परम थोड़ा टेढ़े वेढ़े होकर के देरी से जा रहे हैं कोई इसी से जा रहे हैं बात इतनी है जितने भी नदी यहाँ भूमंडल में सबको समुद्री गति है इस आप ही गति हो भगवान ऐसा है निणाम एक हो पुरुषोदाधार जी ने कहा है ठीक है सही है तो औदम अधिकारी माने मंद अधिकारी हैं उनको लेकर कहा कर्मयोग चापर आया है जिसे कहा भाष्य में कहा था कर्मयोग ना मैंने कर्म ही व योग कर्म को योग कहा यार माने उस योग की प्राप्ति के साधन है इसलिए कर्म को भी योग कह दिया मैंने कैसा कर्म को योग कहना है ईश्वरार्पण बुद्धिया अनुष्ठी मानम घट योगार्थत्वाद योग बुद्धि से अनुष्ठान किए जाने वाले जो कर्म होते हैं सकाम नहीं मैं करता हूँ फलभोगता हूं बुद्धि नहीं है कर्तव्य बुद्धि से कर्म करता है मानव शरीर है, है ये मेरा कर्तव्य है ईश्वर के लिए करना है ये बुद्धि से कर्म करता है जैसे सेवक स्वामी के लिए कर्म करता है अपने लिए नहीं करता जो भी हानि लाभ हो स्वामी का है सेवक का नहीं होता सेवक के किए हुए कर्म हो ठीक इस प्रकार जो कुछ भी ईश्वर का है ऐसा मान करके कर्म करने वाला को कर्मयोगी कहा है यहां ये कहा कर्म ही व योग है ईश्वरार्पण बुद्धि आ ईश्वरार्पण बुद्धि के द्वारा माने मान घटनूपम चाहिए चेष्टा होता है कर्म माने चेष्टा रूपाए क्रिया होती है शरीर में क्रिया होती है कर्म करने के लिए चेष्टा स्वरूप वो योगार्थत्व योग योग के लिए आगे वहीं पहुंचना वहीं आए धीरे धीरे करके कर्म के माध्यम से अंतकर्म शुद्धों का तो सांख्य विचार करने लग जाएगा आत्माराथ विचार तो करेगा आत्माराथ विचार करते करते आगे आत्मा ध्यान में पहुंच जाएगा साक्षात्कार गा में पहुंच जाएगा ये कहना है ठीक टीका भी कहते हैं चित्तई काग्रम योग काग्रम योग कर्मण कहते हैं शुद्धि हेतु अस्थि कहते हैं चित्त के एकाग्रता है योग योगित्त वृत्ति निरोधा यही तो है ना चित्त के जो एकाग्रता है उसी को योग कहा जाता है उसी के लिए होता है कर्म इसलिए कर्मयोग कहा कर्मयोग योग होता है चित्त एकाग्रम योग चित्त के एकाग्र कर रहा योग है योग्त वृत्ति योग सूत्र में यो कहा हुआ है चित्त सारे चित्तों की वृत्ति को निरोध करना एक एकत्रित करना रहा उसका योग है तो चित्त वृत्ति निरोध के लिए ही कर्म किया जा रहा है यही है कर्म शुद्धि है तो और कहते हैं चित्त एकाग्र की शुद्धि का कारण चित्त शुद्धि का कारण कर्म है यह तो अस्थि शुद्धि है तो अस्थि कर्म में शुद्धि का कारण तो है योग में जाने के लिए चित्त एकाग्र में जाने के साथ कर्म में है निष्काम कर्म में तेना गौणीयावृत इसे गौण रूप से कह दिया यो, योग इसको किसको कर्म को गौणीयावृत्य योग शब्द कर्म योग शब्द एकाग्र कर्म कर्म योगे चापरे का हुआ है योग शब्द का योग में पहुंचाने वाला है चित्तवृत्ति एकाग्र में पहुंचाने वाली है ये इसलिए योग कह दिया कर्म को गुणतः बोला था गुणतः गौण गा। तो से रूप से है योग इसलिए कहा गौण रूप से मुख्य रूप से नहीं मुख्य रूप से ध्यान योग है दूसरे नंबर पर सांख्य योग है तीसरे में है तेरह सप्तुद्धि ज्ञानोत्पत्ति द्वारा में कहा तेरह कर्मयोग है ना कर्मयोग कर्म से क्या होगा कर्मयोग माने स्त्रुद्धि से कर्म करना तो सत्व सिद्धि की शुद्धि होगी ऐसे करने से और ज्ञान की उत्पत्ति अंतकरण शुद्धि ज्ञान की उत्पत्ति उसके माध्यम से उस ध्यान में पहुंचाने वाला योग में पहुंचाने वाला है ये कहा अपरे पश्यन्ति आत्मान आत्मना इति पूर्वक अनुसंग्रह हाँ। अपरे या लाना हो कर्मयुग न अपरे अपरे किम के न पश्य कम आकांक्षा होगी पूर्व से आत्मना आत्मान आत्मनी पश्यती अनुय करना यहां ये कहा अपरे अपर एक आगे पश्चंधी आत्मना इति पूर्ववत अनुसंग पूर्व, पूर्व जैसे जोड़ा गया था मध्यम के लिए उस प्रकार भी जोड़ना मैंने आत्मना आत्मानम पश्चंती ये लगाने पड़ेगा यही है अनुसंगम अंगीकृत तेरह इत्यादि सबसे कहा तेरह सत्य श्रुद्धि ज्ञान उत्पत्ति द्वारा कहा था अब अति मंदाधिकारी होंगे कर्म करने भी सामर्थ्य नहीं है ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म भी नहीं कर पा रहे हैं और सांख्य तो दूर रहा ध्यान तो और दूर रहा कर्म भी नहीं कर पा रहे हैं ऐसे अधिकारियों को ऊपर भगवान कृपा करते हैं ये कहना है अधमोत्तम अधिकार लोग मोक्ष मार्ग प्रवृत्ति प्रति लंबाई कहते जो अधम है पहले वाला अधम कहा था मंद ये मंदतर है कर्म भी नहीं कर सकते ईश्वरपण बुद्धि ऐसे लोग हैं उनके लिए भी कुछ भगवान साधन देते हैं अधमधमान अधिकार में जो अधम से भी अधम है जो कर्म भी नहीं कर पा रहे हैं ईश्वरार्पण बुद्धि से शास्त्रीय कर्म नहीं कर सकते उनके लिए कोई पढ़े लिखे नहीं शास्त्रीय कर्म करने के लिए उस जानकार होना चाहिए वेदाध्ययन होना चाहिए वो भी नहीं कर सकते वेदाध्ययन भी नहीं कर पाए ऐसी स्थिति में है मोक्ष मार्ग प्रवृत्ति उनका भी मोक्ष मार्ग प्रवृत्ति है दिखाते हैं प्रवृत्ति प्रतिफल प्राप्ति करवाते भगवान उपलब्ध कराते हैं मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति उनको भी कैसे अन्वेष सुन करके शिष्टाचार प्रमाण मानते क्या मानते जो हहनकार व्यक्ति है उनसे सुन करके उस मार्ग में लग जाते हैं सर वेद पढ़ नहीं पाते पढ़े लिखे नहीं जो भी हो अन्य से सुन करके भी चलते हैं कहना है अनवे ते बया अनंत श्रुतवा ने उपास केे भी चाते तरव मृत्युम श्रुतिपरायणा अंडे तेम जान श्रुवा ने उपासते चाते मृत्युं मृत्युम श्रुतिपरायणा अन्े तो जो अन्य लोग हैं ये तीनों से अन्य तो ध्यान भी हाई नहीं सांख्य में भी नहीं है कर्मयोग भी नहीं कर पा रहे हैं स्थिति है तीनों से अन्य अन्य तो एवं अजानंत इस प्रकार से जो न जानते हुए पूर्वोक्त तीन प्रकार बताया हुआ है ध्यान योग सांख्य योग कर्मयोग एवं अजानंत इस प्रकार न जानते हुए पूर्वोक्त जो कहा गया न जानते हुए अन्यभ्य श्रुत्वा उपास अन्यों के द्वारा सुन करके उपासना करते हैं भगवान के चिंतन करते हैं स्वयं जानते नहीं अन्य से सुन करके मतलब शिष्टाचार भी एक प्रमाण है जैसा बता दिया वैसे करना अपने आप जानकारी न होने पर भी ऐसा करते हैं अन्यभ्य श्रुता अन्य से सुन करके रहा, ये कहा उपासु होकर उपासना करते हैं कि भी मृत्यु अति तरण थी वे लोग भी मृत्यु को पार करते ही हैं अज्ञान रूपी जो मृत्यु है अज्ञानोवयी मृत्यु अज्ञानो मृत्यु है अज्ञान मृत्यु है अपने को अज्ञानी मृत्यु बार बार मारने वाला यही है उस मृत्यु को पार कर जाते तरण देव पार करते ही है वो भी जो स्वयं नहीं जानते कर्म का स्वरूप ही नहीं जानते कुछ नहीं जानते तीनों साधन नहीं जिनके पास अन्यों के द्वारा सुनकर। मैंने शास्त्रीय प्रमाण जो छह प्रकार के प्रमाण माना है उससे अतिरिक्त प्रमाण शिष्टाचार भी एक प्रमाण है जो कुछ नहीं जानते वो भी जैसे जैसे लोगों ने किया वैसे वैसे कर, करते हैं फल तो उनको भी मिलेगा जैसे गांव में माताएं जो होती हैं तुलसी में जल डालती हैं पीपल में जल डालती हैं सर तो क्योंकि चढ़ा रहे हो तो ये ये नहीं जानते, हमारी सांस करती थी ये बोलते हैं हमारे साँस ऐसे करती थी मैंने उन देखा देखे में करते हैं देखा देखे में करके भी पार हो जाते हैं जानबूझकर बुझ कर, करे तो क्या कहना क्या है कई मृतिक न्याय लगाना चाहते हैं समझदारी से काम करे तो क्या पार नहीं होगा मृत्यु का पार क्यों नहीं करेगा जब देखा देखे में करने वाले की मृत्यु से पार हो जाना है ये कहना है ठीक है अन्य तो एवं अजाननता है इस प्रकार जो अन्य लोग न जाने लोग अन्य अन्य व्यस्त्र उपास होते पूर्वोक्त बातों को न जानने वाले लोग हैं अन्य लोग हैं लो ये अन्य व्यक्ति के द्वारा सुन करके उसी प्रकार के जैसा करो बोल दिया वैसे करने लग जाते हैं श्रेष्ठ पुरुष जैसे बोलते तुम ये करो वही करते विश्वास करके उसमें लग जाते हैं ते ये लोग पी ज के कथन में चल रहे हैं जो ये भी तो अति तरन मृत्यु को पार करते ही हैं अतिक्रमण करते हैं तरनती माने पार हो जाते हैं और अति माने अतिक्रमण अतिक्रमण करते हैं मृत्यु को क्यों मृत्यु श्रुति पर आय श्रुति परम आयन मानते गति मानते हैं ये पुरुष वेदज्ञ शास्त्रज्ञ है ये जो बोला सही बोला मेरे ऐसा समझ कर अपने आप अप शास्त्रज्ञ नहीं जानते नहीं है शास्त्र के विषय में तो अन्य सुन करके अन्य ने कहा तुम यह काम करना ऐसा चल चलना उसमें चलते चलते वहीं पहुंच जाते हैं ये कहातु मानसु ये तीन विकल्प पहले दे दिया कर्मयोग सांख्य योग ध्यान योग ये तीन विकल्पों में येसु विकल्पेशु अन्यतमेना भी एवं अन्यतम तीनों के माध्यम से भी अनेकों को एक दिखाने का अन्यतम तथ्य किसी एक कोई एक तीनों साधनों में कोई भी साधन नहीं जीते अन्यतम है ना अन्यतम मानी तीनों के तीनों में कोई एक साधन के द्वारा भी यथोक्तम आत्मा न अजानता पूर्वोक्त आत्मा को नहीं जानते जो लोग अजानतो अन्य भे आचार्य अन्य जो आचार्य शास्त्र पठित हैं उनके द्वारा सुन करके एक आना है श्रुता इधम वे विंत सुन तुम यही करो करके बोल दिया था उन्होंने एवं वे इस प्रकार से चिंतन करो बोला आचार्यों ने कहा उसको एवं चिंतन उगता इस प्रकार आचार्यों ने कहा गया उपासते उपासना उसी बातों में उस आचार्यों की बातों में शिष्ट पुरुष के बातों में श्रद्धा करते हुए उसके चिंत मैंने आत्मा की उपासना करते हैं क्या आया हाँ। चिंतयं आया उपास मैंने चिंतयंती चिंतन करते हैं उपासते करता के पी ये लोग भी जो अन्य के बातों को सुनकर के शिष्ट पुरुष की बातों को सुनकर के उन्होंने कह दिया था एक काम करो तुम तो इससे चलो उसी में चल रहे हो। वो श्रद्धायुक्त होकर के चल रहा है क्यों श्रद्धा श्रमाभ्याम सकलार्थ सिद्धि कालिदास जी बोल गए दो चीज ऐसे हैं श्रद्धा हो और परिश्रम हो कोई वस्तु की असिद्धि नहीं सिद्धि है सब सिद्ध हो जाते हैं सकलार्थ सिद्धि सकल विषय की सिद्धि होगी संपूर्ण विषय की सिद्धि हो सके दो चीज चाहिए श्रद्धा लगन और एक परिश्रम भी चाहिए तो श्रद्धापूर्वक कर रहे हैं अन्यों की बातों को मान करके वो भी मृत्यु को पार कर जाओत माने अज्ञान है अंत में ज्ञान होगा इसी तरह से चलते चलते ज्ञान होगा यही है अतितरंती है वह मानी अतिक्रामंती है वह यही है अतिक्रमं अतितरंती करते अतिक्रामी अतिक्रमण कर जाते हैं क्योंकि मृत्यु अज्ञान मृत्यु है तो अपना स्वरूप जो अज्ञान है यही पृथ्वी है जन्म जन्मांतर में ले जाने वाली यही है पृथ्वी है इसको पार कर जाते हैं माने अज्ञान को नाश कर जाते हैं लोग भी मृत्यु माने मृत्यु माने मृत्युक्तम संसारम इत मृत्यु माने मृत्यु सहित युक्त जो संसार है इस संसार को पार कर जाते हैं यह अर्थ है जो अज्ञान को पार कर गए तो संसार को पार कर ही गए स्थिति है श्रुति परायण का श्रुति में परम विश्वास करने वाले लोग वेद शास्त्र पठित हैं ये ये जिन्होंने इन्होंने जि, जो कहा मेरे लिए सही है करके चलने वाले ये श्रुति परायण अर्थ है श्रुति श्रवणम परम गमनम मोक्ष मार्ग प्रवृत्तों परम साधन श्रुति का श्रवण माने सुना दूसरे के शब्द सुना श्रुति का श्रवण हुआ दूसरे का श्रुति संबंधित जो उसका वेद संबंधी ज्ञान उसको हुआ श्रवण किया वही परम आयम परम गति मानते हैं मान करके चल रहे हैं वो श्रुति पर आएगा उसी वही मेरे लिए परम साधन यही है करके चल रहे हैं जो जो आचार्यों ने जो बता दिया था उसी में चल रहे हैं यही मेरा साधन है ऐसा मान के चल रहे हैं चलो परमम मान गमान मोक्ष मार्ग प्रवृत्तों परम साधनों उनके मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति परम साधन वही है उनके लिए ने? शिष्ट पुरुष ने जैसा बता दिया उसे विश्वास करते हुए चल रहे हैं जो तो परम मोक्ष प्राप्ति के साधन वही है माने अभी बिल्कुल शुरुआती साधन में है ये तो चलते चलते वहीं पहुंच रहा है चाहे टेढ़े मेढ़े गति से जाए वही सीधे जाए सारे नदी का गति समुद्र ही है जाना समुद्र में इस प्रकार सभी समुद्र में मान परमात्मा में जाना है ये कहना है माने देर और सवेरे के जल्दी पहुंचेंगे ध्यान मार्ग वाले पहुंचे हुए होते हैं सांख्य वाले अभी पहुंचने वाले हैं तुरंत पहुंचेंगे युग वाले के लिए कुछ व्यवधान है और इनके लिए और ज्यादा व्यवधान है कि पहुंचना वही है सबकी गति वही है साधन जिनके साधन यही है मानी श्रुति पर ना जो श्रवण में ही परम गति मान लिया जिन्होंने उसी को कर, माने हमारे लिए यही औसध है इसका मान चल रहे हैं जब शिष्ट पुरुष ने जैसे बता दिया तुम ऐसा करो उसी में यही साधन हमारा करके चल रहे हैं श्रुति पर आएगा केवल परोपदेश प्रमाण ये, परो ये लोग अपने में प्रमाण नहीं है ये प्रमाण है इसलिए मैं ऐसा काम करता हूँ जान नहीं सकता परोपदेश पर दूसरे को उपदेश कोई प्रमाण मान के चल रहे हैं तुम ऐसा करो बोल दिया तो उसी को प्रमाण मान के चलती विश्वास करके जा रहे हैं और विश्वास फल आएगा विश्वास फल देने वाला होता है फल तो विश्वास देगा जहां जैसे विश्वास हो वहीं से उसका फल मिलता है स्थिति है जैसे सनातनी लोग शिवलिंग में विश्वास करते हैं भगवान शंकर है मानते हैं जल चढ़ाते हैं बिल पत्र चढ़ाते हैं तो विश्वास फल देगा मुसलमान उसमें विश्वास नहीं करता तज्जन फल उसे नहीं मिलेगा विश्वासी तो है विश्वास सफलदायक ऐसा है केवल परोपदेष प्रमाण का केवल दूसरे के उपदेश प्रमाण करके चलने वाले लोग भी मृत्यु को अतिक्रमण कर जाते हैं मृत्यु युक्त संसार को पार कर जाते हैं अब ध्यान योग में पहुंचे हों शांख योग में पहुंचे हों उनका क्या कहना है स्वयं विवेक रहता है, है अपने में ज्ञान नहीं है किस मार्ग से हमें चलना है शास्त्र पढ़े लिखे नहीं है अधिकार प्राप्त नहीं होगा पढ़ने का अधिकार नहीं होगा जो भी हो तो अन्य के वचनों को सुन करके प्रमाण मान के चल रहे हैं वो भी परम गति को ही प्राप्त होते हैं कहना है वृत्ति युक्त संसार जो अज्ञान युक्त संसार है उसको पार कर जाते हैं स्वयं विवेक रहता स्वयं विवेक नहीं है मैं इस मार्ग में चलू निर्णय ले पाते कि वो अब जब इनकी भी परम गति हो जाती है संसार को पार कर जाते हैं कि क्यों वक्तव क्या कहना जो पूर्वोक्त साधक है उनके लिए कर्मयोगी है ध्यान योगी है सांख योगी है उनको क्या कहना एक है कि क्यों वक्तव क्या कहना उनके लिए तो मान जब कई के न्याय उसको कहते हैं जब झाड़ू से भी कचरा दूर किया जाता है जो बबंडर आंधी आई तो क्या कहना कचरा रहेगा नहीं रह सकता कही बात क्या कहना ऐसा किम वक्तव्य प्रमाण प्रति स्वतंत्र विवेको जो प्रमाण के प्रति स्वतंत्र है प्रमाण देने में स्वतंत्र है प्रमाण हाथ में लिए बैठे हैं जो लोग शास्त्र प्रमाण को अपने कब्जा करके बैठे हुए लोग हैं तो प्रमाणम प्रति स्वतंत्रता प्रमाण के प्रति स्वतंत्र है जो परतंत्र दूसरे से सुनकर के चलने वाला नहीं स्वयं जानते हैं प्रमाण ऐसे लोग विवेकिन जो त्मानात्मा विवेक लेके बैठे हैं मृत्यु में तो क्या कहना होने के लिए मृत्यु को पार करेंगे करेंगे वो तो करेंगे ही करेंगे जो अन्य के द्वारा सुन करके चलने वाले भी मृत्यु को पार कर जाते हैं तो इनको क्या कहना स्वयं प्रमाण लिए बैठे हैं वो तो अवश्य पार होना ही होना है वो ये कहना है टीका में कहते हैं आचार्य अधीनाम श्रुति में कहते हैं आचार्य के अधीन श्रवण है उनका स्वयं नहीं जानते शास्त्र का प्रमाण नहीं जानते जैसे शिष्ट पुरुष बताया तो भी ये काम करो ऐसा चलो उसी पर चल रहे विश्वास करके तो आचार्य का दिन है श्रुतिम जो श्रुति है श्रवण है वही उसी को दिखाते हैं आचार्य ने क्या कहता था एकदम चिंता यही बोल दिया था इसके चिंतन करो ये बोल दिया था वही चिंतन में लग गए विश्वास करके अरे देहातों में प्राय लोग सीधे साधे होते ऐसे चलते हैं ये शहर के लोग जितने होते ये नटखट यही होते ज्यादा ये बुद्धि प्रधान होके चलते हैं तभी धोखा खाते हैं जो मन प्रधान लोग हैं जो बोल दो वही करके अपना काम कर जाते हैं वो कुछ लोग मन प्रधान वाले होते हैं कुछ बुद्धि प्रधान वाले होते हैं या काट छाट वाली बुद्धि प्रधान वाला काट छाट करता रहेगा संशय करता रहेगा असंशय आत्मा भी रिथति उसका नाश होना रहा अवश्य है और जो मन वाला होगा विश्वास में आ जाता है वो विश्वास करता है जो बोल दिया उसमें विश्वास कर करके चलता है तो आगे अपना मार्ग प्रशस्त कर जाता है यही है यदि माने इधम चिंतय कहा था ये मारे वो श्रुति के स्रबल कैसा उन्होंने बोल दिया था सुना उसने इधम चिंतय करके सुना ये ये चिंतन करो को बोल दिया वही करने लगा ये उपासना है उसकी उपासना में बिरती उपासना के व्याख्या करते श्रद्धा कह कर दिया श्रद्धालु होकर के जो शब्द उन्होंने बता दिया आचार्यों ने उसमें श्रद्धा रखते हुए चल रहे हैं तो मेरे लिए यही परम मोक्ष का कार्रवाई समझ के चल रहे हैं परोपदे साथ प्रवृत्तान हुई प्रवृत्ति साफल्य जो दूसरे के उपदेश से प्रवृत्त हुए स्वयं नहीं जानते प्रमाण को प्रमाण जानने वाले दूसरे हैं उसके द्वारा उपदेश उपदिष्ट होने पर भी उनके प्रवृत्ति को भी साफल्य दिखाया ते पी चाहती तरन तेव बोल दिया है वह भी मृत्यु को पार कर ही जाते हैं कहा ते इत्यादि शब्द कहा था ते इत्यादि कहा तेह अपी इत्यादि कहा था लोग भी कहा देवी चार तरण देव मृत्यु स्तूत इत्यादि कहा था केसाव मुख्या अधिकारी तो में अधिकारी नहीं ये दूसरे के उपदेश सुनने के बाद एकदम चिंताएं बोला उसमें चल रहे हैं मुख्या अधिकारी नहीं अधिकारी तो ध्यान योगी होते हैं इत्यादि क्या बढ़ती थी श्रुति इत्यादि शब्द कहा था उनको कहा था श्रुति श्रुति परायणा कहा था श्रवण परायण है वो परमगति श्रवण को ही मान रहे जो कहा वही से सुनना उसी को लेकर चल रहे हैं वो यही साधन बेरे लेकर के चल रहे हैं ठीक है तेपी इति अपिना सूचिते अपील तेपी यहाँ चांति तरन देव का हाथ अति तरन देव तेपी अपी शब्द किस ये भी जब मृत्यु को अतिक्रमण करते हैं तो पूर्व वाले क्यों नहीं करेंगे मैं एक मृत्यु की न्याय लगाने के लिए तो दूसरे के उपदेश को मानकर चलने वाले भी मैंने मृत्यु को पार कर जाते हैं तो स्वयं उपदेश देने के सामर्थ्य प्रमाण लिए बैठे हैं उनकी मुक्ति क्यों नहीं होगी मृत्यु को पार क्यों नहीं करेंगे अवश्य करेंगे इसलिए अपी शब्द यही बोलता है विचार तरनजे बगा से यही कहा आयके धीर मुक्ति हेतु हो आय के ज्ञान ही मुक्ति का कारण है भाई और कोई नहीं अहम ब्रह्माष्ट जो ज्ञान जो दिन होगा वही मुक्ति का कारण होगा चाहे आज हो चाहे वर्षों में हो चाहे माने अनंत काल में हो जब भी हो आयके धीर धीर मानी ज्ञान हो बुद्धि आय ज्ञान एकता अहम ब्रह्माष्ट ज्ञान है मुक्ति हेतु मुक्ति का यही है प्राग हाँ, कई बेल बरे सालुक्य आदि मुक्ति तो जीव हेतु तो से भी हो जाता मैं है मैं जीव हूं भगवान बड़े हैं मैं छोटा हूं वो सालुक्य शाहप्य सामिप्य साहुच्य इत्यादि चार प्रकार के मुक्ति जैसे वैष्णवाचार्य वैष्णवाचार्य लोग मानते हैं वो जीवत जीवत्व तो ईश्वरत्व के लेकर चलते हैं भेद बुद्धि से चलते हैं मैं छोटा हूं मैं भगवान कभी नहीं हो सकता जीव कभी भगवान नहीं हो सकता नहीं। या तो भगवान के लोक में पहुंच जाना भगवान जहां बैकुंठादि में है चाहे शालोक है गोलोक में है बैकुंठा में जहां भी ये जिसकी भावना है वहां पहुंच रहा और दूसरी बात सारूप्य हो जाना भगवान के समान रूप जैसे श्री कृष्ण प्रद्युम्न अनिरुद्ध ये तीनों माने एक दादा है एक पिता है एक पुत्र है तीन है ये माने कृष्ण के पुत्र प्रद्युप्न प्रद्युप्न के पुत्र अनिरुद्ध तीनों एक जगह बैठे तो पहचानना मुश्किल होता था कौन कृष्ण है कौन प्रद्युम्न है समान रूप किंतु जो काम कृष्ण करते वो काम वो नहीं कर सकते रूप समान प्राप्त होना ऐसा भी है मान जीव भगवान के मानी पूजा करके अर्चना करके वहां पहुंचेगा भगवान के जैसा स्वरूप आएगा तो, तो श्रीष्टि स्थिति आदि कर नहीं सकता वो तो भगवान ही करेंगे ये भावना होती है सालुक्य सारूप्य एक होता है तक प्राप्त करना जैसे उद्धव आदि भगवान के पास में समीप में रहते थे जीव माने भगवान की उपासना करने से भगवान के समय पहुंचेगा उनके पार्षद आदि बनेगा चौथा होता है साहिज्य मुक्ति मानते हैं साहिज्य माने भगवान के कुंडल कवच आदि हो जाना भगवान नहीं बनना माने भगवान के शरीर में माने जुड़ करके रह जाना वस्त्र हो जाना भगवान के वस्त्र हो जाना इत्यादि ये चार प्रकार की मुक्ति पौराणिक मुक्ति है किंतु यहां की मुक्ति कैवल्य मुक्ति अकेला हो जाना तो लोकल भगंतर्व जाना नहीं ये वेदांत की मुक्ति ऐसी मुक्ति है अकेला है है। है तो ज्ञान और मुक्ति है द्वैत ज्ञान मुक्ति का कारण नहीं है आएके आएके ज्ञान हम ब्रह्म ज्ञान मुक्ति के कारण है प्राग उक्तम पहले जो कहा था अनुद्व उसी को अनुबाध करके प्रश्न पूर्वक जिज्ञास हेतु पर प्रश्न पूर्वक जिज्ञास हेतु यही है मुक्ति के कारण ऐक्य ज्ञान के श्लोक हम बता रहे थे आया आगे के श्लोक के अवतरण देते हैं कहा क्षेत्रज्ञ ईश्वर एकत्व तो विषय में ज्ञानम मोक्ष साधनम क्षेत्रज्ञ मैंने जीवा जिस जीव बोलते थे बाच्यार्थ में और ईश्वर मैंने माया विशेष को बाच्यार्थ बोलते थे उन दोनों का ऐक्य ज्ञान माने यहां जीवत्व तो उपाधि को हटाना वहां ईश्वरत्व तो उपाधि जो आया उसको हटाना हटाने पर ऐक्य ज्ञान होगा न जीव रहेगा न ईश्वर रहेगा एक चेतन मात्र बचाना उपाधि को एक अभाव करके ये एक विषय तो करने वाले ज्ञान मोक्ष साधन मोक्ष के साधन कहा था यज्ञा मृत वसूलते कहा प्रवक्ष में यज्ञा मृत वसूलते जिसके प्राप्त करके मुक्त हो जाओगे मुक्ति को प्राप्त होता है कहा था इति उत्तम ये कहा पूर्व में द्वादश श्लोक में कहा था ये तदकस्मा हे तोर के का किस कारण से होगा तद हेतु प्रदर्शन श्लोक का आरम्भ कहते हैं उसी का हेतु दिखाने के लिए श्लोक का आरम्भ करते हैं कहते हैं आये ज्ञान मोक्ष का कारण है तो ऐक्य ज्ञान तत्क हेतु तो किस हेतु से होना है ऐक्य ज्ञान हेतु देखो जब तक शरीर और मारे आत्मा का पृथक नहीं करेगा ऐके ज्ञान हो पाएगा उपाधि के विलय नहीं करेगा जब तक तब तक आत्मा का ऐक्य होना संभव नहीं घटाका और मठाकाश कभी एक नहीं हो सकते क्यों उपाधि भिन्न भिन्न है एक का घाट के छोटे उपाधि है एक बड़ी गृह उपाधि है तो इसको ऐक्य करने के लिए क्या करना पड़ेगा उपाधि को हटाना पड़ेगा तो यहाँ भी ऐक्य को ऐक्य करने के उपाधि हटाना होगा एक अंतकरण विशिष्ट है क्षेत्रज्ञ और एक माया विशिष्ट है जिसको ईश्वर बोलते हैं ये दोनों में ऐक्य करने के लिए उपाधि को हटाना पड़ेगा जिसको भाग त्याग लक्ष्मण बोलते हैं क्षणावृत्ति से लेना होगा कुछ बचाना कुछ हटाना यही करना है तो ऐक्य थी मुक्ति हेतु कहा था तो तत्कस्मात हेतु तो हो तो किस हेतु से होने वो ऐक्य थी यदि हेतु प्रदर्शनार्थ हेतु यही है इनको पृथक करना है क्षेत्र और क्षेत्र के दोनों के द्वारा सब होने वाले है, हैं इत्यादि श्लोका आरंभित आगे का श्लोका आरंभ करते हैं समय हो गया है यही रखते फिर करेंगे ओं पूर्णम पूर्णा पूर्णम पुरस्य पूर्णश पूर्णमा पूर्णमेवशिष्य ओ सा